शिवपुराण उमा संहिता सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर्ष तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं अत सदा सत्य बोलना चाहिए सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए सत्य को परम पद कहा गया है जो मनुष्य अपने लिए दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते हैं वेद यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीत नहीं होती अतः सदा सत्य बोलना चाहिए तदनंतर तब ही बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा मुने संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो तब से ही सारा सुख मिलता है इस बात को वेद पुरुष जानते हैं ज्ञान विज्ञान आरोग्य सुंदर रूप सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तब से ही प्राप्त होते हैं तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संघार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं सनत कुमार जी कहते हैं मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है इन दोनों का फल समान है श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे धूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है अज्ञान का अंधकार छाया रहता है इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम में देता है वह परम गति को प्राप्त होता है जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि गौ रथ हाथी और सुंदर घोड़े देता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है मुनिश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है जो दो घड़ी एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती उन्हें संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है वही फल शिवपुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है इसमें संशय नहीं है यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए वे दान दाता के उद्धारक होते हैं वे प्रवर दान, गोदान और भूमिदान ये पवित्र दान हैं जो दाता को तो तारते ही हैं लेने वाले का भी उद्धार कर देता है दान, गोदान और पृथ्वीदान इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है